ईटी e एनसीईआरटी -E द्वारा प्रस्तुत है पहेलियों पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें आज की पहेली है देख नहीं सकते तुम मुझको अरे मौसी कहवाऊंगी कितनी देर हो गई अरे तुमने तो कहा था कि वो आएंगी बहुत देर हो गई इंतजार करते करते अरे बस आने वाली होंगी मांशी ने उसके वाले कहते हो जरूर आएगी क्या वो सच में हमसे पहेलियां पूछेगी हां वो बहुत अच्छे-अच्छे पहेलियां पूछती है हम तो रोल-डि खेल खेलते हैं मैं भी पहेलियां सुनने के लिए उतावली हो रही हूं जैसे तुम तो सारी पहेलियों का जवाब दे ही दोगी देख लेना मैं सबसे पहले जवाब दूंगी मैं भी दूंगी मैं भी दूंगी, दूंगी।, दूंगी मैं सबसे पहले जवाब दूँगी मैं भी दूंगी अरे मौसी क्यों नहीं आ रही मौसी आ गई दे, देखा मेरी मौसी आ गई नमस्ते नमस्ते नमस्ते बच्चों नमस्ते अरे वाह खूब सारे बच्चे आ गए हां अच्छा पहेली बूझना किस-किस को अच्छा लगता है मुझे मुझे ओ, वो सब को अच्छा लगता है।, है तो फिर हो जाए एक पहेली हां अच्छा खूब तैयारी के साथ बैठे हैं बच्चे तो तो शुरू करें हां जी हां जी तो मेरी पहली है, देख नहीं सकते तुम मुझे को, साथ तुम्हारे रहती हूँ. पैर नहीं है मेरे, लेकिन हर दम चलती रहती हूँ. अच्छा आगे सुनो, जब चलती हूँ तेज तूफान सी, लोग तो मुझे से डरते हैं. फिर भी मेरे बिन जीना तो सोच नहीं वे सकते हैं हम्म सोचो सोचो चलो एक बार फिर पूछते हैं अब और ज्यादा ध्यान से सुनना ठीक देख नहीं सकते तुम मुझको साथ तुम्हारे रहती हूं पैर नहीं है मेरे लेकिन हरदम चलती रहती हूं जब चलती हूं तेज तूफान सी लोग तो मुझसे डरते हैं फिर भी मेरे बिन जीना तो सोच नहीं वे सकते हैं सोचो सोचो किसी को सूझा जवाब मुझे मुझे बताओ बताओ ये हवा तो नहीं है हवा हां सोच लो फिर से ओ हवा ठीक है <laughs> शाबाश शाबाश बहुत समझदार बच्चे हैं ये तो बहुत ही आसान था हवा को तो हम देख भी नहीं सकते अरे हां हवा तो दिखाई नहीं देती हवा के तो पैर भी नहीं होते फिर भी तो चलती रहती है सच्ची में हवा के पैर नहीं होते फिर भी चलती रहती है शाबाश अरे मौसी पता है एक बार हमारे घर की टीन की छत उड़ गई थी तूफान से तूफान से टिन की छत उड़ गई थी हां अरे बाबा सच कह रहे हो तूफान से कई बार बहुत नुकसान हो जाता है इसीलिए लोग तूफान से डरते हैं लेकिन एक बात बताओ क्या हवा के बिना हम जी सकते हैं नहीं हम हवा में ऑक्सीजन होता है ना जिससे हम सांस लेते हैं अरे वाह शाबाश बिल्कुल ठीक कहा हवा में ऑक्सीजन होता है जिससे हम लेते वेरी गुड वेरी गुड मौसी good. हवा तो दिखती नहीं यार लेकिन महसूस होती है है ना हां जब हवा चलती है तो लगता है ना कभी-कभी कपड़े भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं पेड़ हिल रहे होते हैं है ना हाँ, हाँ, तो लगता है कि हवा है हमारे आसपास मौसी जब हवा भी आती है धूल बहुत उड़ती है हां धूल भी उड़ती है सारे घर में हर चीज के ऊपर धूल धूल धूल नजर आती है ना हां मौसी कभी-कभी हवा से बवंडर भी बन जाता है अरे वाह क्या बात है शाबाश भाई ताली हो जाए इस बात पर तो वेरी गुड वेरी गुड शाबाश अच्छा और तुम्हें कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है मोसी जब वो तेज चलती, चलती है तब पता चलता है तेज चलती है तब पता चलता है बाल भी उड़ने लग जाते हैं मोसी एक दिन हमारे यहां आंधी भी आ गई थी आंधी आ गई थी फिर तुमने क्या किया घर के अंदर चले गए जब दरवाजे खटपट खटपट हो रहे थे हां इससे भी पता चला ना कि तेज हवा आ रही है है ना हां बहुत तेज आंधी आई थी एक दिन बहुत तेज आंधी आई थी फिर आपको डर लगा था हां हवा से पेड़ भी टूट जाते हैं कई बार हां कई बार बहुत नुकसान हो जाता है ना पेड़ भी टूट जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ हवा को हम देख नहीं सकते अब हम इसको ऐसे बोलते हैं देख नहीं सकते हवा को देख नहीं, नहीं सकते हवा को साथ हमारे रहती है साथ हमारे रहती है हां पैर नहीं है इसके लेकिन पैर नहीं है इसके चलती रहती है चलती रहती है। जब चलती है तेज तूफान सी जब चलती है तेज तूफान सी लोग तो इससे डरते हैं लोग तो इससे डरते हैं पर हवा के बिन जीना तो पर हवा के पर बिन जीना तो, तो सोच नहीं, नहीं वे सकते हैं सोच नहीं वे सकते हैं सोच नहीं वे सकते हैं सोच नहीं शाबाश शाबाश वेरी गुड वेरी गुड शाबाश अच्छा अब मैं चलूं देर हो रही है कल भी आके बोलती कल भी आना सच्ची में हां क्या करूंगी आकर मैं पहनियां पहनियां पूछूंगी ठीक है तो अब चलती हूं कल फिर आऊंगी टाटा बाय बाय बायओसी जल्दी आऊंगी कभी मत करना नहीं करूंगी फिर से बाय बाय आओ बा� क्विज करें अभी आप सुन रहे थे हवा पर आधारित यह पहेली कलाकार सुचित्रा गुप्ता और बच्चे ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सीआईईटी एनसीईआरटी